महाभारत कर्ण पर्व चतुर्विशोध्याय नकुल और कर्ण का घोर युद्ध तथा तो कर्ण के द्वारा नकुल की पराजय और पांचाल सेना का संहार संजय उवाच नकुलभसम युद्धे द्रावय तम मरूथिनीम कर्णो हो वै कर्तन राजस संजय कहते हैं राजन युद्ध स्थल में कौरव सेना को खदेड़ते हुए वेगशाली वीर नकुल को वैकर्तन कर्ण रोष पूर्वको का नकुलस्तु ततः कर्णम प्रहसन्ित्रवीद चीरस्तृष दिवत सौम्य चक्षुषा पश्यम ऋणे पाप चक्षुर्षय मूलम अनर्था वैर कलह तोषा समासाद्य पर से तब नकुल से है, बड़े हर्ष की बात है, पापी कर्ण मैं रणभूमि में तेरी आँखों के सामने आ गया हूँ तो अच्छी तरह मुझे देख ले तु तो इन सारे अनर्थों की तथा वैर एवं कलह की जड़ है तेरे ही दोस्त से कौरव आपस में लड़ भिड़ कर क्षीण हो गए आज मैं तुझे समरभूमि मारकर एवं निश्चिंत हो जाऊंगा, मुक्त समर भूमि प्रहर स्वच्छ मेह वीर पश्याषम कर्म कृतारणे सूर तथ कथित नकुल के ऐसा कहने पर सूत नंदन करे उनसे कहा वीर तुम एक राजपुत्र के विशेषतः धनुर्धर योद्धा के योग्य कार्य करते हुए मुझ पर प्रहार करो हम तुम्हारा देंगे, देखेंगे सूर पहले रणभूमि में पराक्रम प्रकट करके फिर उसके विषय में तुम्हें बढ़ चढ़कर बातें बनानी चाहिए अनुक्त समरहता सूरा योध्यंत सत्यतः प्रयोध स्वत्यार सम्रांगण में बातें न बनाकर अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करते हैं तुम पूरी शक्ति लगाकर मेरे साथ युद्ध करो मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा प्राहतुम पांडुपुत्रा यशोतः विव्याध तैनम समरे त्री सप्त्याशील भुखई ऐसा कहकर सूतपुत्र कर्णे पांडुकुमार नकुल पर तुरंत ही प्रहार किया उन्हें युद्ध स्थल में ति, सूतपुत्र तो सूत अवेद्य भारत सूतपुत्र सूत के द्वारा घायल होकर नकुल ने उसे, उसे भी विष के समान अस्सी बाणों से छत विक्षत कर दिया तस्य करणो धनुष्त्वा स्वर्ण पुनख शिलासता परमेश मार्धय तब महाधनुधर कर्ण शिला पर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख वाले बाणों से नकुल के धनुष को काट कर उन्हें तीस बाणों से पीड़ित कर दिया ते तस् कवचम भिवा पपु सोड़ित मे आशि नागा भिवा गाम सलिलम पपु जैसे विषधर नाग धरती फोड़कर जल पी लेते हैं उसी प्रकार उन बाणों ने नकुल का कवच चिन्ह भिन्न करके बा रक्त सप्त्याष तत्पश्चात नकुल ने सोने की पीठ वाला दूसरा दुर्जय धनुषाथ में लेकर कर्ण को सत्तर और उसके सारथी को तीन बाणों से घायल कर दिया ततः क्रुद्धो महाराज नकुलर छ्रेण कर्ण से महाराज इसके बाद शत्रवीरों का संहार करने वाले नकुल ने कुपित होकर एक अत्यंत तीखे क्षुप्र कर्ण का धनुष काट दिया अथइनम छिन्न धनवायका नम सतृ आ जफने प्रहसन्वीर सर्वलोकम महाराथम धनुष कट जाने पर संपूर्ण लोकों के विख्यात महारथि कर्ण को वीर नकुल ने हस्ते हस्ते 300 सौ भाड़ बाँे कर्णम अभ्यर्थित दृष्ट पाण्डपुत्र विस्मय परम जगमुहूरथना दैवत मानवर पांडपुत्र नकुल के द्वारा कर्ण को इस तरह पीड़ित हुआ देग देवताओं से ही संपूर्ण ऋतियों को महान आश्चर्य हुआ अथान्यनुराधा कर्णों वै कर्तन स्था नकुल पंचभर्बाण जत्रे समर्पयत ते कर्तन कर्ण दूसरा धनुशली लेकर नकुल के गले की हसली पर पांच बाण बाण्बारी तत्रस्थै तैर्बाण मादृपुत्रों रोचत तो स्वरश्मीरवादि भी सृजन प्रभा वहां धते हुए उन बाणों से माद्र कुमार नकुल उस प्रकार सुशोभित हुए जैसे संपूर्ण जगत में प्रभा बिखेरने वाले भगवान सूर्य अपने किरणों से प्रकाशित होते हैं नकुल ततः कर्णम विध्वा सप्तभिरा सुगे अथाश्य धनुष कोटि मान्य नरे तन्नंत नकुल ने कर्ण को सात बाणों से घायल करके उसके धनुष का एक कोना पुनः काट डाला सोकार वेगवत्तरम नकुलश तथो बाण सर्वतो वार्य तब कर्ण ने सम्रांगण में दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर नकुल के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया संचाद्यमान सहसा कर्णचाप चुत सरहि चिचे सहसरा सरहिदेव महारथ कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा सहसा छादित होते हुए महारथी नकुल ने तुरंत ही उसके बाणों को अपने बाणों द्वारा ही काट गिराया ततो ताण मैं जानम नि दृश्यते खाद्योता नप तत्पश्चात आकाश में बाणों का जाल सा बिछा हुआ दिखाई देने लगा मानो वहां के समूह उड़ रहे हो। विशाम पतेह प्रजानाथ उस समय धनुष को छूटे हुए सौ सौ बाणों द्वारा आच्छादित हुआ आकाश पतंगों के समूह से भरा हुआ सा प्रतीत होता था से सराम हेम भिक्रेता समो तो मुहुर्मु श्रेणीकृता व्यसंत क्रौा श्रेणी कृता, कृता इव बारंबार गिरते हुए स्वर्णभूषित बाढ़ श्रेणीबद्ध होकर ऐसे शोभा पा रहे थे मानो बहुत से कोंच प्रक्षी एक पंक्ति में होकर उड़ रहे हो बाण बाणजालावृते व्योम निच्छादते चिवाकर भूम्या किंचिदप्यक्षकम बाणों के जाल से आकाश और सूर्य के ढक जाने पर अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय पृथ्वी पर नहीं गिरती थी निरुद्धे तत्मा चरसंगे समेता महात्मा नौ काल सूर्या के समूह से वहाँ सब ओर का मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर वे दोनों महामनस्वी वीर नकुल और कर्ण प्रणय काल में उदित हुए दो सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे कर्ण चाप चित्रपाण्यमान सुसोम का अबादी यंत्र राजेन्द्र वि राजेंद्र कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों की मार खाकर सोमक योद्धा वेदना से करा उठे और अत्यंत पीड़ित हो इधर उधर छिपने लगे नकुल तथा हन्यमान चमोस्तर दिसो राजन वात इवामुदा राजन नकुल के बाणों से मारी जाती हुई आपकी सेना भी हवा से उड़ाए गए बादलों के समान संपूर्ण दिशाओं में बिखर गई महाशर सर्पातम अपाक्रम्य तस् तस्थ प्रेक्ष उन दोनों के दिव्य महाबाणों द्वारा आहत होती हुई दोनों सेनाएं उस समय उनके बाणों के गिरने के स्थान से दूर हटकर खड़ी हो गई और दशक बनकर तमाशा देखने लगी प्रोत्साहित जनए तस्मिन कर्ण पांडव अविध्यता महात्मा सर्वृष्ट भी कर्ण और नकुल के बाणों द्वारा जब सब लोग वहां से दूर हटा दिए गए तब वे दोनों महामनस्वी वीर अपने बाणों की वर्षा से एक दूसरे को चोट पहुँचाने लगे विदर्शयत दिव्याण शस्त्रणमूर्धनिस्पर छुद्ध के मुहाने पर वे दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से सहसा बाणों द्वारा आच्छादित करने लगे नकुले न सरा मुक्ता कंक बिणवास सह सूतपुत्र अवच्छाद्य व्यतिषंत यथाम तथा पुत्रेण अप्रेषिता परमा हवे पांडपुत्र नकुल के बाणों में कंख और मयूर के पंख लगे हुए थे वे उनके धनुष से छूटकर कर सूत पुत्र को आच्छादित करके जिस प्रकार आकाश में स्थित होते थे उसी प्रकार उस महासमर में सूतपुत्र के चलाए हुए बाण पांडुकुमार नकुल को आच्छादित करके आकाश में छा जाते थे सर्वे न सौ राजन छाद मोह घनि राजन जैसे मेघो द्वारा ढक जाने पर सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते उसी प्रकार बाण निर्मित भवन में प्रविष्ट हुए उन दोनों वीरों पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती थी तथा क्रुद्धोरण कर्ण कृत्घोर तरम पांडव छा दिया तन्दंतर क्रोध में भरे हुए कर्णे रणभूमि अत्यंत भयंकर स्वरूप प्रकट करके चारों ओर से बाणों की वर्षा द्वारा पांडपुत्र नकुल को ढक दिया शोतिनो महाराज सूत सुतपुत्रेण पाण्डव न चकार व्यताम राजन भास्कर जलधाम महाराज पुत्र के द्वारा अत्यंत आच्छन्न कर दिए जाने पर भी बादलों से ढके हुए सूर्य के समान नकुल ने अपने मन में तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं किया तथा निमारि प्रेस आमास सम मान निवर तत्पश्चात सूत पुत्र ने बड़े जोर से हंसकर पुनः सम्रांगण में बाणों के जाल बिछा दिए उसने सैकड़ों और हजारों बाण चलाए एकाच्या अभूत सर्व तस्मत्मन अभ्रक्षाए व संय संपि सर्वोत्तम उस महामन वीर के घिरते हुए उत्तम बाणों से घिरे जाने के कारण वहां सब कुछ एकमात्र अंधकार में निमग्न हो गया ठीक उसी तरह जैसे बादलों की घोर घटा घिर आने पर सब और अंधेरा छा जाता है तथा कर्णो महाराजा धनुषित महात्म सारथिम पातया मास महाराज चंदन हंसते हुए से कर्ण ने महामना नकुल का धनुष काटकर उनके सारथी को रथ की बैठक से मार गिराया तथोस्वा तो चतुरा चतुर्भेन शित सर ही यमस्य भवनम तुर्ण प्रेसिया महास भारत भारत फिर चार तीखे बाणों से उनके चारों घोड़ों को भी तुरंत ही यमराज के घर भेज दिया अथाश्युत वृथम दिव्यम तेलो व्यधम्चरे पता चक्ररक्षाश्च ग चरिश सतचंद्रम चर्पोपक मवर उसके बाद उसने अपने बाणों द्वारा नकुल के उस दिव्य रथ को तिल तिल करके काट दिया और पता का चक्र उसने नष्ट कर दिया, दिया। हताशो वह पते अवती परिघम गृह प्रजा पालक नरेश घोड़े रथ और कवच के नष्ट हो जाने पर नकुल तुरंत उस रथ से उतरकर हाथ में परिघ लिए खड़े हो गए महाघोरम राज्य भार साधन राजन उनके उठे हुए उस महाभयंकर परिघ को पुत्र ने अत्यंत तीखे तथा दुष्कर कार्य को सिद्ध करने वाले बाणों द्वारा काट डाला न शरि सन्नत आर्पय्बि कर्णो नीडयत उन्हें अस्त्र शस्त्रों से हीन देख कर कर्ण दे झुके ही गाठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा और भी घायल कर दिया परंतु उन्हें घातक पीड़ा नहीं दी सौह्यमान समिता बलीयसा प्राद्रव सारा जनह अत्यंत बलवान तथा तो अस्त्र विद्या के विद्वान कर्ण के द्वारा संग्राम सम्रांगण में आहत हो सहसा नकुल भाग चले उस समय उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी तमे तृतीय राधेय प्रसन्न ही पुनः पुनः सजमश धनुकंठे व्यवस्था भारत भारत राधापुत्रकर्ण ने बारंबार हंसते हुए उनका पीछा करके उनके गले में प्रत्यक्षा सहित अपना धनुष डाल दिया तथा तत सिंठाशक्त महाधनु परिवेशमु यथा साध्यो निचंद्रमा चासितो राजन कंठ में में पड़े हुए उस महाधनुष से युक्त नकुल ऐसी सोभा पाने लगे मानो आकाश चंद्रमा पर घेरा पड़ गया हो अथवा कोई श्याम मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित हो रहा हो तमब्रवि तथ कर्णो व्यर्थम व्याहृतवान भ्यार्थ थे वदेदानीम पुनर्ष्टो पुनः पुनः माँ जोशी कुर्धम बलवदेश पाण्डव माँ पाव कृष्ण फारे महाराज तम तदा उस समय कर्ण ने नकुल से कहा पांडुकुमार तुमने बड़ से बढ़ चढ़कर बातें बनाई थी अब इस समय बारंबार मेरे बाणों की मार खाकर पुनः उसी हर्ष के साथ तुम वैसे ही बातें करो तो सही बलवान कौरव योद्धाओं के साथ आज से युद्ध न करना था जो तुम्हारे समान हो उन्हीं के साथ युद्ध किया करो माद्री कुमार लज्जित न हो इच्छा हो तो घर चले जाओ अथवा जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन हो वहीं भाग जाओ महाराज ऐसा कहकर उस समय कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया वध प्राप्त नाहन धर्मवित स्मृत्वा कुया वचो राजत एनम विसर्जयत राजन यद्यपि नकुल वध के योग्य अवस्था में आ पहुँचे थे तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके धर्मज्ञ वीर कर्ण ने उस समय उन्हें मारा नहीं जीवित छोड़ दिया विशिष्ट पांडव राजतपुत्रेण धन विदाम मीडन देव जगा युधिष्ठि र पांडु कुमार सूत पुत्र के छोड़ देने पर नकुल लजाते हुए से वहां से पुनगुतपुत्र के रथ के के पास चले गए सूत कुम्भस्था पुत्र के द्वारा सताए हुए नकुल दुख से संतप्त हो घड़े में बंद किए हुए सर्प के समान दीर्घ नि छोड़ते हुए युधिष्ठिर के रथ पर चढ़ गए रथेनाति रथे न चंद्रवर्ण चं। इस प्रकार नकुल को पराजित करके कर्ण भी चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले घोड़ों और ऊँची पताकाओं से युक्त रथ के द्वारा तुरंत ही पांचालों की ओर चला गया तत्रक्रंदो महानात पांडवाना विषा पते दृष्टवा सेनापतिम जान तम पंचालाना रथ ब्रजान सेनापति कौरवसेनापति कर्ण को पांचाल रथियों की ओर जाते देख पांडव सैनिकों में महान कोलाहल मच गया तत्र करोण महाराजा सूत नंदन मध्यम प्राप्ते दिन करे चक्रवत विचरण प्रभु महाराज दोपहर होते होते शक्तिशाली सूत नंदन करण्य चक्र के समान चारों ओर विचरण करते हुए वहां पांडव सैनिकों का महान संघार बचा दिया भग्नचक्र रथि छिन्नध्वज पता कि हताश हत सूत भगनाक्ष पश्या पंचालाना रथ व्रजान मान्य नरेश उस समय हम लोगों ने कितने ही रथियों को ऐसी अवस्था में देखा कि उनके रथ के पहिए टूट गए हैं ध्वजा पता क्षिन्न भिन्न हो गई है घोड़े और सारथी बारे गए हैं और उन रथों के धुरे भी खंडित हो गए हैं उस अवस्था में समूह के समूह पांचाल महारथी हमें भागते दिखाई दिए तत्र तत्र सम्भ्रांता विच मत कुंजराह दावाग्दी परिदांगा यथे वहां बहुत से बतवाले हाथ की वहाँ बड़ी घबराहट में पड़कर इधर उधर चक्कर काट रहे थे मानो किसी बड़े भारी जंगल में दावा नल से उनके सारे अंग झुलस गए हों। छिन्न धा हस्ताच बारणा छिन्न गात्रा बराश छिन्न परे छिन्ना भ्राणी वेतुर्ण्य मान महात्म नाम कितने ही हाथियों ने के कुंभ फट गए थे और वे खून से भींग गए थे कितनों के सूढ़े कट गई थी कितनों के कवच छिन्न हो गए थे बहुतों के पूछे कट गई थी और कितने ही हाथी महामना कर्ण की मार खाकर खंडित हुए मेघों के समान पृथ्वी पर गिर गए थे अपरेता तो तबे वा भी मुखम जग मुहु सल भाई पाभकम दूसरे बहुत से गजराज कर्ण के नाराजों सरों और तोमरों से संतुष्ट हो जैसे पतंगे आग में कूद पड़ते हैं उसी प्रकार कर्ण के सम्मुख चले जाते थे अपरे निष्ठान व्याध्यंत महाद्विपाह छरत सोलतम जलस्रवाहम् अन्य बहुत से बड़े बड़े बहाने वाले पर्वतों के समान अपने अंगों से रक्त की धारा बहाते और आर्तनाद करते दिखाई देते थे उरक्षद उरक्षद राजत का सौवर्ण से भूषण हेनाशाभरण खलीनिवर्जितान् चाम चा कुकुथाच तुढ़ीर पतितरपी नेत साधि सूरैराहवशोभित पश्यामि त्र भ्राम्यबाणा ह्योत्तम कितने ही घोडों के उनकी छाती को छिपाने वाले कवच कटकर गिर गए थे बालबंद चिन्ह भिन्न हो गए थे सोने चांदी और काश्य के आभूषण नष्ट हो गए थे दूसरे साजबाज भी चौपट हो गए थे उनके मुखों से लगाम भी निकल गए थे चबर और तरकस धराशायी हो गए थे तथा संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले उनके सूरवीर सवार भी मारे जा चुके थे ऐसी दशा में रणभूमि में भ्रांत होकर भटकते हुए बहुत से उत्तम घोड़ों को हमने देखा था प्राश रही दृष्टिष्चा भारत ऐषादी न पश्याम कंच कोश धारिण नेताच वेपमान भारत नागवीना तत भारत कवच और पगड़ी धारण करने वाले कितने ही घुड़सवारों को हमने प्राश खड्ग और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से रहित होकर मारा गया देखा कितने ही कर्ण के बाणों की मार खाते हुए थरथर कांप रहे थे और बहुत से अपने शरीर के विभिन्न अवयवों से रहित हो यत्र मरे पड़े थे रथान हे मेषकार संयुक्तान घोड़ों से जुटे हुए कितने ही सुवर्णूषित रथ सार्थी और रथियों के मारे जाने से वेग पूर्वक दौड़ते दिखाई देते थे भगनाक्ष काशी भग्न चक्रांश भारत विपसाक ध्वजान छिन्ने सा दंड बंध सौरान भर कितने ही रथों के धुरे और धूरे औरबर टूट गए थे पहिए और ध्वज खंडित हो गए थे तथा तो ईशा दंड और बंधनों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे वे तान रथन ताना तत सूत पुत्र संसर क्षण हन्य महान फतेह विशस्त्रांश्च रथय सशस्त्रांश्च हतान बहुन प्रजानाथ सोतपुत्र के तीखे बाण से हताहत होकर बहुतेरे रथी वहां इधर उधर भागते देखे गए कितने ही रथी शस्त्रहीन होकर तथा दूसरे बहुत से सशस्त्र रहकर भी मारे गए थे तार का जाल विशोभितान, वर नाना वर्ण पताका समंततः नक्षत्र समूहों के चिन्ह वाले कवचों से आच्छादित उत्तम घटो से सुशोभित तथा अनेक रंग के विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हाथियों को हमने चारो और भागते देखा था बाढ़ अपम सम्तः हमने यह भी देखा कि कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाड़ों द्वारा योद्धाओं के मस्तक भुजाएं और जांघें कट कट कर चारों ओर गिर रही है महान व्यज करो रौद्रो योधना कर्ण सायकुन्नाम जताम चित सरि कर्ण के बाणों से आत होती के बाणों से युद्ध करते हुए योद्धाओं में वहां अत्यंत भयंकर और महान संग्राम मच गया था ते व्यमान समरे सूतपुत्रेण सिंजया तमेवा भी मुखम जानती पतंगाइव पावकम सम्रांगण में संजयों पर कर्ण के बाणों की मार पड़ रही थी तो भी पतंगे जैसे अग्नि पर टूट पड़ते हैं उसी प्रकार वे कर्ण के ही सम्मुख बढ़ते जा रहे थे तम, दहन तम तत्र, तत्र मार्थी कर्ण प्रलय काल के प्रचंड अग्नि के समान जहां तहां पांडव सेना को दग्ध कर रहा था उस समय क्षत्रिय लोग उसे छोड़कर दूर हट जाते थे हत शे शास्त्रीये वीरा पंचाला नाम महारथा भग्ना ध्रुता पृष्ठ कवचान बातपुत्रो महाबल मध्यंतिरमु प्राप्त भूतान तमोदूद पांचो के जो वीर महारथी मरने से बच गए थे उन्हें भागते देख तेजस्वी वीर कर्ण पीछे से उन पर बाणों की वर्षा करता हुआ उनकी ओर दौड़ा उन योद्धाओं के कवच और ध्वज भिन्न हो गए थे जैसे मध्यान्ह का सूर्य संपूर्ण प्राणियों को अपने किरणों द्वारा तपाता है उसी प्रकार महाबली सूतपुत्र अपने बाणों से उन शत्रु सैनिकों को संतप्त करने लगा इति श्री महाभारते कर्णपर्वण कर्ण युद्धे चतुर्विशोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण का युद्ध विषयक चौबीसवाँ अध्याय पूरा हुआ